के बारे में तो एक दृष्टिकोण तो ये है जैसे हम ये शरीर है साढ़े तीन आदमी परन्तु हमारे इस शरीर के भीतर चाम में खून में पीठ में हड्डी में खरबों खरबों कीटाणु रहते हैं अभी पूरी तरह से इनकी गिनती साइंस के द्वारा हुई नहीं है कि शरीर में कितने कीटाणु रहते हैं और उन एक एक कीटाणुओं के बारे में हम जाने की न जाने वो रहते हमारे शरीर के अंदर हैं हम ही उनको पानी देते हैं हम ही उनको खाना देते हैं हम ही उनको धारण करते हैं हम ही कभी दवा पी के कम करते हैं कभी दवा पी के बढ़ाते हैं उसमें से कुछ सफेद होते हैं कुछ भूरे होते हैं कुछ पाती होते हैं कुछ पुण्यात्मा होते हैं ऐसी ये सारी जो विश्व सृष्टि है एक ब्रह्मांड नहीं जिसमें कोटि-कोटि ब्रह्मांड और चीटी के अंडे की तरह हैं, और उसमें हम सब लोग भी उसके भीतर हैं। हम कहा रहते हैं? कि हम परमेश्वर के पेट में रहते हैं हमारा आश्रय वही है उसका लिया खाते हैं, उसका पिलाया पीते हैं, उसमें मरते हैं, उसमें जीते हैं, उसमें ब्याह उसमें शादी जैसे इस शरीर के भीतर सब कीटाणु होते हैं वैसे हम परमेश्वर के भीतर अंदर ही हैं, बाहर बिल्कुल नहीं मशाने सेत है बाजे बजते हैं ब्याह होता है बच्चे होते हैं मुर्दनी होती है डरते हैं घटते हैं जीते हैं, मरते हैं जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है वैसे ईश्वर के पेट में ये सारी सृष्टि है न पाप लगता है उसको न लगता है एकदम आप कभी बैठ के इस बात का ख्याल कीजिएगा कि हम ईश्वर के पेट में हैं, वो माँ है वो बाप है वो वो शरीर में जो सामग्री है ना उपादान है वो है जो इसमें कर्म है वो है और चेतन तो नहीं होता हो जो अनंत चेतन परमेश्वर में है वही चेतन मेरे मैं का भी चेतन है जैसे कीड़ा आपके शरीर में खून में रहता है उसके भी सांस चलती है लेता है भी होती उसमें अरे आजकल तो स्त्रिया जब पेट में बच्चा होता है ना तो डॉक्टर को दिखाती हैं, तो देख लेता है कि डॉक्टर वो, तो उसका धड़कन उसकी धड़कन चलती है कि नहीं अच्छा तो बच्चे की पेट में जो सास है वो भी हवा है और तुम जिस हवा में सांस लेते हो वो भी हवा है तो सिरे में जो चेतना है वही चेतना तुम्हारे अंदर है निर्विभाग चैतन्य एक खंड है परमेश्वर आप भी ध्यान करना और जिसको तुम नीच समझते हो वो भी तुम्हारा भाई बंधु ही है हो जिसको गाली देते हो वो तो भी तुम्हारा भाई बंधु है अपना आपा ही है जो मैं में है वो तुम में है, जो तुम में, है, जो तुम में है, वो मैं में है। तो इसे राज मट जाएगा के तो ईश्वर के पेट में मरोगे तो ईश्वर के पेट में भय मिट जाएगा। जो पेट का भ्रम है सो मिट जायेगा ईश्वर हमसे दूर है ये मिट जाएगा काल करें कि जैसे मां के पेट में बच्चा होता है जैसे मुर्गी के पेट में अंडा होता है वैसे प्रहमांद। ये ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड ईश्वर के पेट में अंडा अंडा है सब स्त्री पुरुष पशु पक्षी सब बच्चे बच्चे हैं कभी आप इसका ख्याल करना क्या मजा आता है दुनिया का सब दुख दूर हो जाता है डर मिट जाता है मौत मिट जाती है ईश्वर का ख्याल करने भर से ही सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं आप जबी कहोगे तो साथ तो हम सब की एक है लेकिन किसी में सुगंध है किसी में दुर्गंध है तो सुगंध दुर्गंध तो बाहर से आई है हवा में थोड़ी सुगंध दुर्गंध होती है तुम तो, तो बिना पाप होने हो होस तो में आना जाना है लेकिन तो तो तो तो नाक के खेद के हिसाब से है तुम्हारी छाती के हिसाब से है पीठ के हिसाब से है हवा से तो एक सही है आना जाना भी नहीं है उसमें सुगंध दुर्गंध माने पाप होने नहीं है उसमें जन्म नहीं है उसमें नरक वर्ग नहीं है सांस में सुख दुख कहाँ होता है सांस तो सास सही है ऐसे अखंड चीर्षण अपना आत्मा जो है वो देखो चीर्षण करो अब आओ आपको ईश्वर के बारे में थोड़ी बात सुना एक तो भाई हमको कहानी किस्ता तो आता नहीं है आपको सुना गाना बजाना आता नहीं है बच्चे थे जब से ईश्वर के बारे में सुना पढ़ा समझा अनुभव ध्यात्म विद्या माने मनोरंजन नहीं ये तो एक ठोस अनुभव है तो जो नास्तिक लोग हैं वो तो ईश्वर को मानते हैं तो हमारे लोग चार बात नहीं मानता है चार बात तो नहीं ईश्वर को मानता ना पुनर्जन्म मानता न परलोक मानता न नरक स्वर्ग मानता तब तो तो खाओ पियो मौ विवाओ यहीं तक परंतु जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म भी मानते हैं नरक स्वर्ग भी मानते हैं, और अनादिकाल से सृष्टि का ये प्रवाह मानते हैं जैन धर्म में यदि धर्म का ठीक ठीक पालन किया जाए अपना चरित्र शुद्ध हो चरित्र शुद्ध माने दूसरे को तकलीफ न पहुंचावे खुद अपने तकलीफ पाने का उपाय न करे हिंसा से मुक्त हो जाए हिंसा न रहे तो वह आत्मा उज्जवल निर्मल हो करके हल्का हो करके ऊपर उठता है सिद्ध पर अलोक आकाश के नोक पर जाता है और वहां जाके मुक्त फिर मुक्तर हो जाता है दौ लोगों ने कहा कि नहीं आना जाना अगर तत्व ज्ञान हो जाए परमार्थ ज्ञान हो जाए तो न नरक न स्वर्ग न पुनर्जन्म न आना न जाना परिचिन्न आत्मा का उच्छेद हो जाता है वो रहता ही नहीं। तो ये तो शुरू शुरू में बहुत लोग ऐसा मानते थे बाद में लोगों ने उनको बहुत डांटा कपटा बहुत गालियाँ ईश्वर नहीं मानते है ये नास्तिक हैं। जैन लोग पांच चीज नहीं मानते वहां तो मालूम होगा ईश्वर नहीं मानते वेद नहीं मानते यज्ञ नहीं मानते तो नान नहीं मानते नहीं ब्राह्मण नहीं मानते ईश्वर वेद यज्ञ नान और ब्राह्मण इन पांच बातों को जैन नहीं मानते हैं इसलिए सनातन धर्म ही वैदिक धर्म के लोग उनको बहुत छिड़ते हैं सर धर्म पौरुष का है तपस्या का धर्म है तपस्या करो पौरुष करो सम्यक चारित्र्य सम्यक ज्ञान सम्यक समाधि प्राप्त करो निर्मल उज्जवल हो जाओ सर तो लोगों ने बात गाली सुनाई उनको तो बाद में उन लोगों ने ईश्वर का एक नाम और रखा उसका नाम रखा आदि जिन तो उनकी स्तुति भी करते हैं प्रशंसा भी करते हैं भक्ति भी करते हैं और बौद्धों ने आदि बुद्ध एक आदि बुद्ध रखा है तो भी ईश्वर को मानने लगे लेकिन उनके जो ये ईश्वर थे या हैं वो व्यक्तिगत रूप से ही है पहले वो भी संसारी तरीके हो जाते हैं लेकिन अब हम ईश्वर वादियों की बात आप सुनते हैं ये कथा आप सुन लीजिए एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दो बार सुनते सुनते इसका संस्कार है। आ, बच्चे को एक बार बता दिया कि इसका नाम नाक है तो भूल गया हाँ फिर बार बार बताया हाथ रख के बताया ये नाक है ये दांत है ये आंख है ये कान है नाम रखे हो आ, तो उसने अपने मन में भी समझ लिया की आंख है नाक है तो बार बार कोई काम करने से वो पक्का हो जाता अभ्यासे नर्थम मनयते मीमांस का यदि कोई बात बार बार दोहराई जाए बार बार दोहराई जाए तो वो चित्त में बैठ जाती है और फिर उसका दर्शन होने लगता है अभ्यास न ही भूयांसम अर्थम मनयते मीमांस का दोहराना बहुत जरूरी है दोहराना बहुत जरूरी है तो जैसे समझो ईसाई और मुसलमान ये भी ईश्वर मानते हैं पार्थी भी ईश्वर मानते हैं लेकिन उनका ईश्वर निराकार होता है उसके सकल सूरत नहीं होती न मुसलमान के न ईसाई के न पार्थियों बेटा तो होता है उनके चेला भी होता है बेटा भी होता है देखो ईसाइयों का जो ईश्वर है उसका इकलौता बेटा ईशा को मानते हैं। और निराकार ईश्वर है मुसलमानों का लेकिन उसका पैगंबर संदेश लाने वाला मोहम्मद को मानते हैं। मजद के आदमी है जरूों से लेकिन आप चाहो कि वो ईश्वर आपको मिल जाए वो जो बिना सकल सूरत का निराकार ईश्वर है वो आपकी मुठ्ठी में कभी नहीं आएगा आपके हृदय में उसका ध्यान भी नहीं होगा वन उस पर विश्वास करना पड़ेगा खुदा पर ईमान लाओ यकीन करो विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास करके जैसे वो खुश हो वैसा काम करना पड़ेगा आर्थ समाधियों का ईश्वर भी निराकार है वो। ब्रह्म समाधियों का ईश्वर भी निराकार है उसमें सकल सूरत ले करके पकड़ के हमारे सामने आने की ताकत नहीं है के सामने कभी नहीं आता ना आज समाजियों का ना ब्रह्म समाजियों का ना मुसलमानों का न ईसाइयों का सकल सूरत है ही नहीं और पकड़ सकता नहीं तो उसको लक्ष्य ईश्वर बोलते हैं लक्ष्य ईश्वर का क्या अर्थ है आप विश्वास करो जैसे राजा में मंजिल पर रहता हो कभी दर्शन न देता हो परंतु उसका राज काज सब चलता हो तो उसको खुश करने के लिए प्रजा को काम करना चाहिए वैसे सात में आसमान में जो ईश्वर है बिना सकल सूरत का निराकार ईसाई मुसलमान आर्क समाजी ब्रह्म समाजी जिसको मानते हैं तो आर्क समाजी मानते हैं वेद उसकी आज्ञा है मुसलमान लोग मानते हैं कुरान की आयतें उसका पैगाम है मुसलमान ईसाई लोग मानते हैं उसने अपने इकलैते इकलौते बेटे को भेजकर उसके द्वारा अपने हुक्म समाचार अपने भेजे तो जैसी उसकी आज्ञा है ईश्वर की वैसे यदि तुम चलोगे तो वो तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगा मोहम्मद साहब की सिफारिश से चलो ईशा के बताए हुए रास्ते से चलो वेद में जो मार्ग बताया है उसके अनुसार चलो ये लक्ष्य रखो कि वो जो परमेश्वर है वो हमसे प्रसन्न हो जाए अब एक बात करो अभियान करो कि उसने सृष्टि तो बनाई खुद सृष्टि बना नहीं हो उस सृष्टि में नहीं आया जैसे कोई गेंद बनावे और बच्चों को खेलने के लिए बाजार में भेज दे ऐसे उसने अलग रहकर ये सृष्टि बना दी कुन कह दिया परमाणुओं से जोड़ दिया या उसके हुक्म से ही बन गई ये सृष्टि बना के ईश्वर इससे अलग रह गया तो इस दृष्टि में न ईश्वर की कोई सकल सूरत है जैसा मोहम्मद साहब ने बताया ईसा ईसा ने बताया जर उसने बताया वैसा मानो और उसको खुश होने के लिए उसके हुक्म के अनुसार काम करो ये लक्ष्य है माने हमारे कर्म का लक्ष्य है परमेश्वर हम किस लिए काम करते हैं बोले भाई कपड़ा बनाने से ईश्वर खुश होता है अनाज पैदा करने से ईश्वर खुश होता है धर्म कर्म करने से इबादत करने से नमाज पढ़ने से प्रेयर करने से ईश्वर खुश होता है पर आज समाजियों का ईश्वर तो ज्यादा करके अच्छा काम करने से खुश होता है चाहे कोई प्रेयर करे कि न करे नमाज पढ़े कि न पढ़े और उसमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है कि कोई साहब सिफारिश हमारी कर दे हम अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर हमारे अच्छे काम तो से खुश हो जाएगा। कर्म योग से ईश्वर प्रसन्न होता है ये तो आर्य समाज और विश्वास करने से ईसा पर और मोहम्मद पर विश्वास करने से जरफोस पर विश्वास करने से उनका ईश्वर जो अभारती ईश्वरवादी है उनका ईश्वर प्रसन्न होता है अब जरा और रहते तो ईश्वर ने केवल सृष्टि बना दी और वो अलग रह गया ये बात दूसरी है वो हाँ हमारे जो सनातन धर्म का सिद्धांत है वेद वेदांत का वो ये है कि सिर्फ बना के वो अलग रह गया कोई बात नहीं सृष्टि सर्जनहार नहीं है वो केवल सर्जनहार बनाने वाला नहीं है बनाया भी उसी ने और बन भी वही गया क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं थी इसका मतलब हुआ कि ईश्वर दूर नहीं हुआ सारी सृष्टि के रूप में ईश्वर ही है ना एक सिद्धांत यह हुआ ये ईश्वर जो है ये ध्येय होता है वो ध्येय इसका ध्यान करो आसमान वही है वायु वही है हैं? आप लोग रोज मंत्र पढ़ते हो ना वायु तो व प्रत्यक्ष ब्रह्मासी हे देवता तुम प्रत्यक्ष परमेश्वर हो ओम भू रसी भूमि रसी तुम पृथ्वी हो सलिन ताप प्रकेतय राम तुम जल हो अग्ने नयथाराए तुम अग्नि हो तुम वायु हो तुम आकाश हो तुम सूरज हो चंद्रमा हो मन हो आत्मा हो आप न न तो आप नोत्र का कभी पाठ करते हैं हमारी नजर में तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो ईश्वर न हो ईश्वर तो तब तो बोले कि फिर होर किसके साथ लगाते हो दोस किस में निकालते हो अपमान किसका करते हो अहंकार किस बात का करते हो अरे बाबा सब में ईश्वर को देखो सब ईश्वर को देखो न कोई होड़ करने के लिए है न कोई दोस्त देखने के लिए है न कोई अपमान करने के लिए है न अहंकार करने के लिए है हाँ हाँ ये तो पुराने चौधरी लोग जो होते थे ना पंच लोग तो जब किसी पर नाराज होते कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसका हुक्का पानी काट देते दे थे बिरादरी से कार्य हाँ हाँ हम तुम्हारे हम तुम्हारे ब्याह में नहीं आवेंगे जन्म में नहीं आवेंगे एक पास में हम तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे नहीं हुक्का पानी चौधरी लोग काट दिया और महाराज वो महात्मा लोग जिनको सब में ईश्वर देखते सब में ईश्वर चोर को देख के माखन चोर की याद आती महाराज छेड़छाड़ करने वाले को देख करके चीरहरण करने वाले की याद नाचने वाले को देखकर कर करने वाले की याद आती है शिकारी को देख करके धनुष्वाण की याद आती है बजाने वाले को देखकर कर बांसुरी वाले की याद आती है मछली हमारा भगवान मछली मत्स्यावतार कछुआ हमारा भगवान सूअर हमारा भगवान घोड़ा हमारा भगवान शेर हमारा भगवान है देखो बस सावित्री के दिन तो बड़ का पेड़ हमारा भगवान उसकी पूजा होते हैं ये पीपल पीपल साक्षात तुलसी साक्षात भगवती है मिट्टी से पार्थिव लिंग बना के उसकी पूजा करता है क्योंकि वो है है ना पानी में दूध चढ़ाते हैं क्योंकि वो है सूर्य को अर्घ्य देते हैं क्योंकि वो है प्राणों प्राणोपासना करते हैं क्योंकि वही है तो वही बनाने वाला और वही बनने वाला जब घड़ा बनता है ना तो कुम्हार अलग होता है और माटी अलग होती है लेकिन जब ईश्वर बनता है तब ईश्वर अलग और दुनिया बनाने के लिए माटी अलग ऐसा नहीं होता है वही कुम्हार है वही माटी है ये सब आहा, ये अच्छा ये बुरा ये पापी ये पुण्यात्मा ये नरक ये, ये, ये सब है अज्ञान की दृष्टि है जब तक ईश्वर को नहीं पहचानते तब तक जीवन और मौत अलग मालूम पड़ती है अमृत और विष्व अलग मालूम पड़ता है वही अमृत है वही विष्व है आहा, आप लोगों ने ईश्वर प्रकाश से गीता तो पढ़ी है ना नाप्नोशी तपोषी सर्प गीता पढ़ी आप सब में जैसे घड़े में माटी रहती है ऐसे आप सारी सृष्टि में आप ही हो प्रभु है ते? बोले आप सब सर्व समाप्त हो सतोणा है घृणा मत करो ईश्वर है ईर्ष्या मत करो ईश्वर ग्लानी मत करो ईश्वर है बुरा मत मानो ईश्वर है <coughs> कटु को वचन मत बोले कड़वा मत बोले तोहे घूघट को पट खोल रहे तोहे पीओ मिलेंगे ये जो तुम्हारी अक्कल पर पर्दा पड़ा हुआ है घूंघट का पट उसको हटा दो तो तुम्हे प्रियतम के दर्शन होंगे प्यारे मिलेंगे तुमको सबके घट में साई रमता कटु को वचन मत बोल रहे तोहे पियू मिलेंगे मीठा बोलो देखो ये इसको जो हम लोग बोलते हैं ना इसको संस्कृत भाषा में ब्याहार बोलते हैं ब्याहार जैसे आहार तो आप लोग जानते ही हैं जो बाहर से भीतर ले जाते हैं खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी है ना नो महाराज इडली डोसा डबल डोसी जो कुछ खाते हैं है जो बाहर से भीतर पेट में ले जाते हैं उसका नाम होता है आहार और जो पेट में से मुंह के द्वारा निकालते हैं उसका नाम होता है व्याहार तो आप क्या उगलते हो जरा देखना एक बार मैं जाके अपने चाचा के घर खाया और माँ के पास आके हो रु गया मैं नहीं खाऊंगा आज मैं खाऊंगा ही नहीं अब ये बहुत मनावे बहुत मनावे का नहीं मैं तो नहीं खाऊं खाऊ पाऊ हाथ भी है ना और रो भी आज बिल्कुल नहीं खाऊ कह आके ही रोते रोते दाल भात पेट में से बाहर निकले तो ये जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो हमारे पेट में भरा होता है जो हमारे मन में बुद्धि में भरा हुआ होता है वही बोलते है आप देखो जहर बोलते हो अमृत बोलते हो आप जहर करते हो अमृत करते हो मीठा बनाते हो कि कड़वा बनाते हो क्या बोलते हो अरे बाबा ठीक बोलना ठीक करना ठीक भोगना ठीक रहना तो सब के रूप में परमेश्वर है वही बनाने वाला वही बनने वाला वही कुम्हार वही माटी वही जुलाहा वही कपड़ा वही सुनार वही जेवर वही सुतार और वही मेज कुर्सी बोला ये सारी सृष्टि चेतन और सत सत से ये सारी सृष्टि बनी और चेतन ने बनाया और जो चेतन तो सत जो सथ तो चेतन और सब अपना प्यारा ही प्यारा है इसको बोलते हैं ईश्वर। इसका ध्यान करो ये वेदांत नहीं है वो ये दैक तो वेदांत नहीं है ईश्वर ज्यों का त्यों रहता हुआ अभिकृत परिणामी जैसे सोना ज्यों का त्यों और जेवर भी जैसे सूत ज्यों का त्यों और कपड़ा भी जैसे माटी ज्यो की त्यों और घड़ा भी वैसे परमेश्वर ज्यो का त्यों रहता हुआ ही इस दृष्टि के रूप में बना हुआ है मत बादिन सौरज रहिए अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मान अनुभव क्या तुम्हारे ईश्वर किसी कोने में रहते हैं वेदांतरों का ईश्वर है वो वे दे ईश्वर है माने उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो एक लक्ष्य ईश्वर होता है जिसके लिए हम अपने कर्म करते हैं और एक भेद ईश्वर होता है जिसका हम सब में ध्यान करके अपने अंतकरण को निर्मल रखते हैं अमृतमय रखते हैं कर्म का लक्ष्य है ईश्वर और सर्व रूप में ध्येय है ईश्वर और एक ईश्वर होता है ईश्वर वो क्या होता है ज्ञान प्राप्त करो मैं क्या हूं और ईश्वर क्या है ये देह वाला मैं हूं और सृष्टि वाला ईश्वर है और सृष्टि और देह दोनों में चैतन्य ब्रह्म एक है तब अपने निर्विकार देश काल वस्तु से वस्तु के परिच्छेद से शून्य सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य आत्मा ब्रह्म मैं ये सृष्टि मिथ्या ही भाष रही है अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है वो आत्मा का उसको ज्ञेय ब्रह्म बोलते हैं ज्ञ पर है सब एक ही लेकिन समझने के लिए देखो अपनी अपनी भूमिका होती है अपना स्तर ईश्वर का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक ज्ञान और ईश्वर ये दोनों दो रहेंगे बोला ज्ञान अलग ईश्वर अलग देखो ये फूल का ज्ञान होता है ना फूल अलग और फूल का ज्ञान अलग फूल है हाथ में हैं? और फूल शब्द है मुंह में और ये फूल है ये ज्ञान है हृदय में तीनों तीन जगह बेचारे बिखर गए हो बेटा गया अमेरिका पति गया अफ्रीका हैं? पत्नी है हिंदुस्तान में तो मुंह में नाम है और हाथ में वस्तु है और दिल में ज्ञान है जहाँ तक ये तीनों सीन जगह रहते हैं वहाँ तक भी जगह में बटे हुए हैं जगह की गोद में हैं जिस ज्ञान की गोद में जगह है वो ज्ञान और परमेश्वर दोनों दो नहीं होते हैं तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा और परमेश्वर इन दोनों को एक रूप में जानना कि ये दो दोनों दो नहीं हैं तो ये इसको बोलते हैं ज्ञे परमात्मा जब तक आत्मा से अभिन्न ईश्वर है ये ज्ञान नहीं होगा जब तक ईश्वर से अभिन्न आत्मा है ये ज्ञान नहीं होगा आत्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा तब तक यह परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो आ, अच्छा तो उसकी चर्चा अभी गई तो बेराम सत्संग मंडल है इसलिए थोड़ा थोड़ा चेक देना पड़ता है परंतु सुनने वाले तो सब नए पुराने सब होते हैं पुरी जी महाराज के जमाने में यहाँ मांडुप के उपनिषद का प्रवचन हुआ है जब वो सुनते थे वो जानते थे कि ये बात कितनी गहरी है कितनी उथली है कितनी पुरानी है कितनी नई है कहाँ लिखी है कहाँ नहीं लिखी है वो सब समझते थे ना तो बात की कीमत वो समझते थे कि इस बात में कितनी कीमत है और जिनके लिए सोलह धान बाईस सतेरी तो देखो एक होता कर्म योग में भगवान लक्ष्य है और ध्यान योग में भगवान ध्येय है ज्ञान योग में भगवान ज्ञेय है अब एक है भक्ति योग बोला तो भक्ति योग योग में भगवान उपलब्ध है, लभ्य है प्राप्त है इसी जीवन में इसी शरीर से हम भगवान को पाप रखते हैं जैसे तुम्हें तुम्हारा बेटा मिला है जैसे तुम्हें तुम्हारा पति मिला है जैसे तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिली है माँ मिली है जैसे बाप मिला है और जैसे दोस्त मिला है जैसे भाई मिला है ऐसे भगवान मिलता है गोद में लेके दूध पिलाओ उसके कंधे पर हाथ रख के चलो चलना होगा बोला वही एक हाथ तुम उसके कंधे पर रखो वो भी तो दूसरा हाथ अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रख उससे प्यार करो वो भी तुमसे प्यार करेगा उसको स्वामी मानो तो अपने सेवक को भी स्वामी बना देता इतना हो उसको बोलते हैं वो भक्ति योग से लभ्य है वो लभ्य है प्राप्त भगवान प्राप्ति भगवान बोलते हैं ये अलग है ये अलग है, अलग है। आहा। ये अलग है ये अलग है लक्ष्य अलग है और लभ्य हो इसी जीवन में आओ जरा भगवान की बात करें थोड़ा उससे हंसे हाँ हैं खेलें, बोलें, ध्यान से एक हो जाता है ध्यान से सब हो जाता है कर्म का वो उद्देश्य हो जाता है और प्रेम का प्रेम के पक्ष में हो जाता है प्रेम कनौड़ो राम सोम त्रिभुवन श्रिहुकाल भाई राम से प्रेम करो वो तुम्हारे बच्च में वो तुम्हारी मुठ्ठी है उसका नाम है उसको डर नहीं है मान लो वो किसी किसी का बेटा बन जाएगा तो कोई एक चपथ लगा देगा बोले भाई लगाओ, वो भी मैं ही हूँ जानता है ईश्वर की वो चपथ भी मैं हूँ लगा देगा लगा देगा कोई तो बात का किसी का पति बन जाऊंगा तो पत्नी लड़ेगी बोले लड़ ले बाबा है ना ऐसे न किसी का किसी का स्वामी बन जाऊंगा तो सेवक अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहेगा बोले चल लेंगे उसमें हमारा क्या जहां अहंकार नहीं होता है वहां दूसरे की इच्छा के अनुसार चलने में भी कोई इंकार नहीं होता है दूसरे की इच्छा के अनुसार चलने में कौन रुकावट डालता है अहंकार केवल अहंकार हो और कोई और कोई बाधा है ही नहीं संस्कार का आधार भी अहंकार ही होता है परिच्छिन्न अहम में ही संस्कार होता है वासनाएं होती हैं पापुण्य होता है अपना अपना नरक स्वर्ग होता है सब अहंकार में होता है ईश्वर को चूंकि कोई अहंकार नहीं है निरहम उसने कहा अरे हमने बाबा को देखा उड़िया बाबा जी एक आदमी अभी है वो ना अभी इस साल भी आया था हमसे मिल गया रोता है बहुत रोता है। उसने कहा कि बाबा तुम पूर्व जन्म में हमारे बड़े भाई थे उनका हाँ बेटा तो फिर दो चार महीने के बाद बोला की नहीं नहीं बाबा तुमने ऐसे ही कह दिया भाई तुम हमारे बाप थे हाँ इसमें कौन किसका बाप नहीं हुआ कौन किसका बेटा नहीं हुआ अरे कभी वैसे कभी ऐसे सही उसमें क्या बात है हैं अब महाराज थोड़े दिनों में जब उसकी भक्ति बढ़ी तो बोला कि नहीं नहीं बाबा मैं तुम्हारी पत्नी था और तुम मेरे पति थे कहा बेटा बाद में वो सेठ जय जी के सत्संग में गया तो उन्होंने समझा दिया कि यह सब तो तुम्हारी भावना है और उन्होंने हाँ कहा तो बिल्कुल झूठ कहा है? और तुम्हारी कल्पना भी झूठी और उनका हा करना भी झूठा अब महाराज वो फिर हाँ हाँ मोज से लग गया संसार में दो चार बेटे ब्याह हो गया दो चार बेटे हो गए अब वो आके रोता है तो ऐसा महात्मा ऐसा जीवन मुक्त महापुरुष उनके प्रति मैंने दोष दृष्टि की तो आ, बड़ा भारी अपराध हुआ अभी इसी साल मैं अब सब छोड़ के आप जो कहो सो करने को तैयार हूं तो मैंने कहा अभी छोड़ मत दो तो तीन महीने चल के गंगा किनारे राम घाट रहे बाबा अपने ही आश्रम में बहुत बड़ा है विशाल है अपने ट्रस्ट के अंतर्गत ऐसा वहां रहे चुपचाप रहे किसी को मालूम नहीं पड़े भजन कर तो बाबा जहां अहंकार होता है ना वहां जिद्द होती है दुराग्रह होता है हम ऐसे नहीं ऐसे हैं ये नहीं वो है ईश्वर को क्या आग्रह तो है तुम मछली हो कहा है तो ईश्वर की उपासना के लिए तीन बात होती हैं। एक तो प्रतिकृति बनाते हैं प्रतिकृति है प्रतिकृति प्रतिमा मूर्ति जैसे गोल गोल तालक राम बना रहे हैं। लंबा लंबा शिवलिंग बना रही तो इसका क्या अर्थ है कि बीज के जो बिंदु हैं, वो गोल गोल होते हैं तो जैसे एक पुरुष के शरीर में से जो बीज के बिंदु निकलते हैं या जो अंडाकार ब्रह्मांड है वैसे ही है परमेश्वर तो गोल गोल परमेश्वर की पूजा करके उसकी याद करते हैं कभी कभी तो ऐसे करते हैं कि सालग्राम ग्राम शिला है इसमें विष्णु भगवान बैठे हैं विष्णु भगवान जगत के कारण हैं और वो अंतर्यामी परमेश्वर हैं तो पहले मिला सालग्राम फिर मिले विष्णु भगवान फिर मिला अंतर्यामी परमेश्वर बोले भाई क उर्दू में सकल दूसरी फारसी में दूसरी अरबी में दूसरी आ, हिंदी में दूसरी चाइना में दूसरी रशियन में दूसरी और लैटिन में दूसरी परंतु क ख बोले क ख अक्षर एक है और सकल सूरत अलग अलग है ऐसे ही भगवान की सकल सूरत बीज की प्रधानता से सालग्राम और शिवलिंग हो निमित कारण की प्रधानता से शिवलिंग सृष्टि के मूल में ऐसा परमेश्वर है उसको समझने के लिए प्रतिमा बनाते हैं प्रतिकृति बनाते हैं और उसको देख करके परमेश्वर की याद करते हैं आ... अब महाराज मुसलमान ने कहा बुद्ध परस्ती है, है? और आज समाजी ने कहा अवैधिक है अरे बाबा ईश्वर के भी कहीं सकल सूरत होती है तो बोले नहीं भाई इस सकल सूरत को देख करके हमें ईश्वर की याद आती है हम उसकी पूजा करते हैं इसको प्रतिमा बोलते हैं प्रतिकृति बोलते हैं इसको अन्यवती बोलते हैं अन्यवती उपासना बोलते हैं साधन उपनिषदों में ब्राह्मणों में आरणकों में बड़ा भारी उपासना का वर्णन है अब हम आप लोगों से पंडिताई की बात क्या करें हैं अब जिंदा में होगी याद यार कर, कर के उसे दिल ने कुाना हर गई एक उपासना होती अंगवती जैसे एक आदमी अपने गुरु जी का पांव दबा रहा है तो किसी ने कहा गुरु जी की सेवा कर रहा है बोले बाबा गुरु जी तो साढ़े तीन हाथ के हैं और ये तो सिर्फ पांव दबा रहा है तो ये गुरु जी की सेवा कैसे हुई गुरु जी की सेवा नहीं हुई ये तो गुरु जी के एक हिस्से पांव की सेवा हुई ऐसे इसको अंग बोलते हैं तो देखो ये बेटा अपने बाप को पकड़ के चल रहा है उस बोलते हो बाप तो कहाँ पकड़े हुए हो तो उंगली पकड़े हुए है तो उंगली को पकड़ना भी बाप को पकड़ना होता है पाव दबाना भी गुरु की पूरे गुरु जी की सेवा होती है ऐसी जब सर्द रूप ईश्वर है ना वही माटी वही पानी वही आग वही हवा वही आसमान तो कहीं भी वही स्त्री वही पुरुष वही बेटा वही बेटी त्वम स्त्री त्वम कुमानसी कुमार उत कुमारी बंगाल में रिवाज है वो एक बरस की लड़की होती है तो उस देवी का नाम ये है उसकी पूजा दो बरस की बेटी हुई तो उसका ये देवी नाम है उसकी पूजा तीन बरस हम गुवाहाटी गए तो हमने कहा हम जरा कुमारी पूजा देखेंगे यहाँ तो महाराज आठ आठ दस दस बरस की लड़कियां इकट्ठी हो गई पाँव फैला फैला के आसन पर बैठ गयी लो हमारा चरणामृत लो हमारा चरणामृत है कोई माँ के रूप में ईश्वर की पूजा करता है कोई बाप के रूप में करता है, है। देखो परमंत रामकृष्ण देवी के लिए सिंहासन लगा के बैठे माँ दर्शन दो माँ मैं तुम्हारे लिए व्याकुल है ना तो उनकी पत्नी ही आके सिंहासन पर बैठ गयी हा मेरी पूजा करो तो उन्होंने शारदा देवी का ही परमेश्वर के रूप में मां के रूप में पूजन किया